हम मन सुति नो न वेदेति वेद च यो न तदवेद तद्वेद नो न वेदेति वेद इसका भाष्य चलेगा कथमिति वैशिष्य किस प्रकार से सुब्रम को जाना तो पूछे जाने पर सुणुता सुनिए नाहम मन्यदेती सुवेद ब्रह्मी मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मैंने ब्रह्म को सुष्ठ रूपेणा जान लिया हूं ऐसा मैं नहीं मानता मेरे यदि कहते हैं तो तुम जाना ही नहीं कुछ भी है नही वर् विदितम त्वया ब्रह्म तो तेरे द्वारा ब्रह्म को जाना ही नहीं गया ऐसा कह जाने पर आचार्य के द्वारा तो जवाब देता है शिष्य नो न छह शब्द जोड़ना और नवेदा वेद नवेदा वेद नो ने न वेद ऐसा अर्थ हो गया ये तो बड़ा विप्रतिषित बात है नो विप्रतिषित हम मन सुदीति नो न वेदेती वेद छी तीनों वाक्य परस्पर अत्यंत विरुद्ध है एक और विप्र क्यों ना मन सुवेदी मैं इसको सुष्ट रूपेण सविशेषण सोपाधिक सोपलक्षण रूपेण मैं इसको नहीं जानता हूं और नो नेद मैं अवश्य ही जानता हूं जानते हुए भी मैं नहीं जानता तीन वाक्य पर विरुद्ध है कैसे विरुद्ध है पूर्व पक्ष स्वयं समझाता विरोध कोई अपनी बात को विस्तार से न बता रहा है देखो नमन से, थी, कतमन्य से चाहिए थी। पहले का तीसरे के साथ जोड़ना है यदि कहते हो मैं सुष्टु नहीं जानता हूँ फिर कैसे कह दिया वेद अच्छा मैं जानता हूं अतमन्य से वेद ए वही थी और नौ नेद दूसरा वाला यदि मानते हो मैं निश्चित रूप में नहीं जानता हूं नहीं दृढ़ता के ना वेद एवं मनुष्य चेत कथन न मनुष्य सुबह देते फिर सुविधा दे करके क्यों नहीं मानते हो तुम क्योंकि नियम यह है संसार में देखने को मिलता है एकम वस्तु ये ज्ञाए थे, थे नहीं वो तुम वस्तु न सुज्ञाता इतनी प्रतिषिधम संशय विपरी वर्जित्वा लोक में देखने को मिलता है संशय और भ्रांति कि दो को छोड़कर बाकी किसी भी स्थल में ऐसा नहीं होता है एक वस्तु को जिसके द्वारा जान लिया गया है वही वस्तु को उसी व्यक्ति के द्वारा यह कह देना मैं बिल्कुल सुष्टु उसको नहीं जानता हूं यह इसलिए है क्योंकि संशय परिमित तो ऐसा होता है कि पुरुष है या नहीं है कि पुरुष करके जानता हूं और नहीं भी जानता संशय हो जाएगा सारा भय कह दिया बिल्कुल विपरय हो गए ना वो इस तरह से संशय संशय और, और दो को छोड़ करके अन्य स्थलों में कभी ऐसे विपरीक्षित नहीं होता है किंतु आप कह रहे हो तो इसलिए विपरीक्षित मानना पड़ेगा न चब ब्रह्म संशय तत्व विपरीतत्वियुम सक्यम और यह भी नियमन नहीं कर सकते आप वो ब्रम को संशयात्म रूप नहीं जाना जाता है ऐसा भी नहीं कर सकते सर्वत्र अनर्थक नहीं प्रसिद्ध हो क्योंकि संशय विषय विषयत्व जानना उचित भी कहने लगोगे फिर तो संशय विपरीय तो सदा अनर्थायती मोक्षाया कल्याण के लिए कैसे होगा हो, हो? लोक व्यवहार में भी संशय विपरीय क्या करते हैं अनर्थ ही प्रदान करते हैं सुख तो देते हैं नहीं कभी। संशया और संशय विषय कैसे होगा अत ब्रह्म संशय तत्व संशय विषय ज्ञे न विपरीत विपरीत विषय नियंत्रण न शक न छोड़ दो ब्रह्म को संशय विषयत्व ने जानना उचित नहीं जानना उचित नहीं है ये विपरीत विषयत्व नहीं जानना भी उचित नहीं होता ऐसा आदमी हम नहीं कर सकते क्योंकि संशय विपरीत दोनों के दोनों सर्वत्र अनर्थक नहीं व प्रसिद्ध हो मान अन्य प्रसिद्ध है अतएव नहीं आदि लोग भी संशय विपरी को किसमें गिनते हैं यथार्थ में गिनते, यथार में गिनते और ब्रह्म का अनुभव होना चाहिए ना वो कैसे होगा इसीलिए ब्रह्म के बारे में इस तरह से अत्यंत वचन कहना बिल्कुल उचित नहीं है आचार्य आचार्य ने विचाल्य मानो भी शिष्य न इस प्रकार से आचार्य के द्वारा चलाया जाने के बावजूद भी शिष्य विचलित नहीं होता है ये सारी पंक्ति जो बीच का है ननू आचार्य का बा ननु से ये सारी बातें आचार्य कह रहे हैं अब उसके जवाब में वो कहता है वो क्यों विचलित नहीं हुआ क्योंकि बिल्कुल टिका है किसमें आगम पर कौन सा आगम जो आचार्य ने सुनाया था अन्य देव तदीता अथवा आचार्युक्त आगम संप्रदाय बला अनुभव बला चर्ज च ब्रह्म विद्या लेना शिष्य बड़ी गर्जना के साथ बोलता है नहीं महाराज मैं ऐसा नहीं विप्रतिषिध बोल रहा हूं ना मैं संशय कह रहा हूँ ना मेरा वचन विपर्यात्मक है ना मेरा वचन परस्पर विरुद्ध है विप्रतिषिध भी, भी नहीं है क्योंकि आपके कहा हुआ जो अन्य देवते इस आचार्योक्त जो आगम का मैं आधार दिया हूं और आप जो आधार लिए आगम वो भी आचार्य संप्रदाय से आया हुआ है तो से भी मेरे को मिला हुआ लिए, आते पर आधारित होकर मैं बोल रहा हूं युक्ति पर भी मैंने इसको कसौटी पे कस देख चुका हूं। और अनुभव भी कर चुका हूं इसीलिए आप मेरे को विचलित नहीं कर सकते जैसे कई बार बताता हूं मैं एक बार आपने अनुभव कर लिया किसी भी रंग की गाय हो उसका दूध सफेद ही होता है बाद में जितना भी कुतर करे आप मान लोगे काली गाय का दूध काली होती है लाल गाय का दूध लाल होती है, है? कोई रंग डाल के मिक्स करके भी दिखा देगा तो भी इधर शिष्य कहता है मैं आगम अधीन होकर के बोल रहा हूं संप्रदीन होकर के बोल रहा हूं उपपत्तियों से युक्त करके बोल रहा हूं और अनुभव के आधार पर बोल आचार्य आगम उक्त संप्रदाय बलात् और उपपत्ति अनुभव बलाचर्ज ब्रह्म विद्या के विषय में उसको प्रकट करता हुआ दर्शाता हुआ गर्जना पर को कहता है क्या कहा उसने कथमित तो उचित यो यो न तद्वेद तद्वेद नो न वेदेदी वेद उत्तरार्थ पुनः शिष्य का वचन है बीच में शिष्य का वचन के ऊपर संशय जान के गुरु ने उठाया है कश्चित नागम्चारी मध्य जो कोई भी हम ब्रह्मचारियों का बीच में से मध्य तत् मने मधुतम पहला वाला तत्व अर्थ कर रहे तो है ना यो न तद्वेद तद्वेदित मैंने तत्व तो, तो वेद जो कोई भी व्यक्ति हम ब्रह्मचारियों के बीच में से मेरे काव्य जो वचन है कौन सा आगे दोपहर कहेगा उसको नो ने वेद उसको वेदा, ब्रह्मचारी तत् उस ब्रह्म वेदा। ब्रह्म उस ब्रह्म दूसरा को जानेगा तत वेदा, तत वेदा। वाला है मेरे वचन को जो जानेगा वही व्यक्ति उस ब्रह्म को जान लेगा किम पुरस्तवन अरे ये तुम्हारा वचन कौन सा तुम्हारा वचन को तुम कह रहे हो इत्यता तब दोहराता है ये तुमने कहां से से बना दिया, अपने आगम से बढ़कर तेरा वचन है क्या कहते हाँ मेरा वचन आगम से बढ़कर नहीं है लेकिन मेरा वचन और आगम में कोई अंतर नहीं आगम है अन्य देवीता अतो इस आगम में और मेरा वचन जो है हैं? में कोई कोई अंतर अंतर नहीं है। तो तो नहीं है, है, समझिए यदेव अन्य वस्तु अनुमान अनुभवाभ्याम संयोच निश्चित वाक्याण नो इति अवोचक भाष्यकार साहब हैं। क्योंकि ये जो आगम में कहा गया क्या था ये अन्य यदे इस आगम के द्वारा जिस के बारे में कहा गया था यद वस्तु ऐसा ये यदे वस्तु उक्तम अनुभव अनुभावा अनुभव अनुभाव और अनुमान अनुमान अनुभव आपयोज्य चला अच्छा ने क्या गया जो वस्तु इस आगम के द्वारा आचार्य ने कहा था उस वस्तु को अनुमान मन तर्क और अनुभव से युक्त कर दिया युक्त करने के बाद बात बोल रहा है वाक्यांतरे शब्दों को बदल करके उसी अर्थ को उसी वस्तु को कहा कथन कर रहा है नो न वेदी वेद ची अवच क्यों वहां से कहा उसने आचार्य बुद्धि संवादा जानकर से कहा आचार्य बुद्धि संवाद सती अर्थांतर जान सती आचार्य बुद्धि का संवाद मैंने आचार्य बुद्धि को स्पष्ट करना चाहता है कि मैं जो आपका कहो पदार्थ से पदार्थांतर को मैंने ग्रहण नहीं किया है जो पदार्थ आपने कहा है वही पदार्थ मैंने ग्रहण किया है यह आचार्य बुद्धि को संवादित करने के लिए जानकर शब्दांतर से उसी बात को कर दिया क्यों आचार्य बुद्धि को संवाद करने से बोलना पड़ा यागम कोई दूर रहते तो, तो क्या बिगड़ता यह इसलिए आचार्य यह ना सोचे कि चेढ़ा मंद बुद्धि वाला चुप रहते तो मंद बुद्धि समझ देते दे, अरे मेरा इस नकल तोता बन के बोल दिया बोलेंगे है ना? चुप रहता है, चेड़ा तो क्या समझते गुरु मन बुद्धि को समझाई नहीं किसी ने बोली नहीं रहा वही अनुवाद करते सेम टू सेम शब्द बोल देता तो कहते तो तो होता है नकल करके बोल दिया को समझा नहीं तब भी फंसता इसलिए अपनी मंद मंदपुदिता का निषेध और अनुवादता का निषेध करने के लिए जानकर वो अन्य शब्दों से उसे तत्व को कहता है यो नेद नो ने वेद छब्द उसने बोला मंदबुद्धि ग्रहण विपोहार ना? मंद बुद्धि ग्रहण व्यापार तुम चेपर टिप्पण बड़ा सुंदर समझाया मंदबुद्धि मैंने अगर्जनो ही यदि शिष्य ऐसी गर्जना नहीं करता तो मंदबुद्धि रसो गुरु क्या सोचते हैं ये मंदबुद्धि वाला कुछ बोल ही नहीं रहा है मोहनी हो गया समझा नहीं गई इसमें चुप है मौन अवलंबना क्यों तुम तो उन का अवलंबन किए हो इसका मतलब है तेरी बुद्धी, बुद्धी है तुमने मेरे कावा आगम को समझाई नहीं है ऐसा आचार से आचारी के बुद्धि निश्चय ऐसा हो सकता था निरसनार्थम मित्रता पुस्तर का विचार का निराश करने के लिए जान सागम को शब्दांतर से वाक्यांतर से कह दिया नो न यही विशेषता है शिष्य का जो आचार्य कहा हुआ बात को सुनने के बाद वही नकल करके बोलना बड़ी बात नहीं है तो स्मृतिशक्ति बढ़िया है प्रतिभा शक्ति है उसको और संशोधित करके और अच्छी तरह से प्रतिपादन कर देगा इस ढंग से प्रतिपादन करे तो गुरु को समझ में आए हाँ इसने हमारी बात समझा है उसके लिए ऐसी खतरनाक शब्दावल प्रयोग कर दिया नो ने अच्छा देखने में अत्यंत भी प्रतिशत लग रहा है, है उपन्न भव योन तद्वेदेद तद्वेद तद्वेदी इसलिए उसके द्वारा गर्जित वचन जो आचार्य के द्वारा विचलित विचार करने के प्रयास करने के बाद जो उसे दोबारा कहा है यौन तद्वेद तद्वेद वचन उसका सिद्ध हो गया। युक्त, युक्त हो, है। है का का हो गया साबित जाता है कहते अब आचार्य शिष्ट का संवाद समाप्त हो गया, हो गया। गुरु भी मौनी चेला भी मौनी हो गया दोनों चुप तब श्रुति समझाती है इन जगह तो मतलब क्या होता है वेद ये ने कह दिया है और आगाम से अर्थ नहीं भाषा जो कह रहे हैं कि सागर बोल रहे हैं कि श्रुति ये बात कहती है क्या कहती है अब श्रुति अपनी तरफ शुरू कर दी यहीं तक गुरु शिष्य का संवाद था समाप्त हो गया इससे आगे श्रुतिकर जो भाष्कर अवतरण दे रहे शिष्याचार संवाद आप प्रतिनिवृत्य स्वर्ण रूप समस्त संवाद निवृत्तम शिष्य और आचार्य के बीच जो संवादात्मक आचार्य संवादार्थ उससे प्रतिनिवृत्य उससे हट करके श्रुति अपने स्वरूप से स्वरूपेण, स्वयं रूपेण श्रुति अपने आप में से श्रुति क्या कर रही है समस्त संवाद से सिद्ध जो पदार्थ है उसी को और स्पष्ट कथन करने की प्रयास करती है अगला दो मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए ये दोनों के दोनों क्योंकि उपसंहारे इस मंत्र को उत्तरार्ध पूरे को उपसंहारे और अगला मंत्र इसके अनुभव का साधन बताता साध्य साधन एक तरह से कह दिया जा रहा है यस्य ये दस अविज्ञातम विजानता ज्ञातम अविदानता मतम यस्य मतम्रह्मविद जिस ब्रह्मवेद्ता का को वह ब्रह्म अविदित मतम अविदम बहती उसी ब्रह्मवेदा को कस्य मतम वही ब्रह्म को वास्तव में जानता है जो ब्रह्मवेद्ता यह समझता है कि मैं उस ब्रह्म को किसी भी विशिष्ट रूपेण ग्रहण नहीं कर सकता अतः मैं इस ब्रम को विशिष्ट रूपेण, उपलक्षित रूपेणा उपाधि से उपहित रूपेण, मैं उसे नहीं जानता हूं ऐसे कहने वाला निश्चित रूप वा ब्रह्मज्ञानी है वह ब्रह्म को जानता है और जो व्यक्ति कहता है यस्य मदम जो कहता है मैं उनको जानता हूँ जो देख रहे हो सारा क्या है भ्रम ही तो है हिरण में क्या है ब्रह्म में। मैं कौन हूं ब्रह्म है। ऐसे सोपाद को ब्रह्म ग्रहण कर रहा है या सविशेषण ब्रह्म ग्रहण कर रहा है या किसी उपलक्षण से उपलक्षित कर ब्रम ग्रहण करता है वह व्यक्ति वास्तव ब्रम को जानता ही नहीं स ना वेदा जानता क्यों ऐसे कहा दिया क्योंकि जानने वालों को वह ब्रह्म सदाई कि जानने वाला सदा अविद्या में रहता है जैसे कहते हो मैं टीवी देख रहा हूं। कौन नहीं कह रहा टीवी देख नहीं रहा हूं नहीं कहते मैं चित्र देख रहा हूं कहते हो कभी कोई आपसे पूछे क्या कर रहे थे टीवी तो देख रहा था वास्तव टीवी में आता वो चित्र को देख रहे थे ना नहीं चित्र विशिष्ट टीवी को देखने को ही आप क्या कह रहे टीवी देख रहा था कहते ये तो होता है कि नहीं और केवल टीवी के सामने खाली बैठे हो तब तो नहीं कहते हो ऑन नहीं है कोई चित्र नहीं देख रहे हैं आप खाली स्क्रीन है उनके सामने आप बैठे हों और कोई आपसे पूछा आप क्या कर रहे थे बैठे बैठे सोच रहा ये नहीं कहते मैं खाली टीवी स्क्रीन पर देख रहा था कुछ सोच रहा था बैठा था क्योंकि आदमी के स्वभाव है वो विशिष्ट को ही अतः विद्वानों की दृष्टि में स्वयं प्रकाश व सदा ही अविषय रूपेण माना जाएगा स्वयं प्रकाश होने से उसको रूपण ग्रहण करता करता है, का ही नहीं अंतर है विषयत्व ग्रहण करना वह जानता नहीं ब्रह्म को जो अविषयत्व स्वीकार कर रहा है स्वस्वरूप्रकाश को वही उस ब्रह्म को जानता है और भाष्यकार कहेंगे यस्य ये ब्रह्म अमत ब्रह्म इति अविद्रभिप्रा यस्य यद जो ब्रह्मवेत्ता जिस ब्रह्मवेत्ता को कौत मैने अविज्ञात अविता ब्रह्म मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं ऐसा जो कहता है कि स्वरूप क्यों कह रहा है वो भ्रम ऐसे क्यों कह रहा है मैं भ्रम को नहीं जानता हूं इसलिए कहता है वह जिस प्रकार से घटपट राज्य को जानता है इंद्रिया आदि विषय रूपेणा उस प्रकार से मैं इस ब्रह्म को इंद्र मन बुद्धि अहंकार आदि विषय रूपेणा नहीं जानता यह उसका अभिप्राय उसका कहने का अतएव मदम ऐसा व्यक्ति जरूर जानता है अभिप्राय निश्चय तस्य तस्वती निश्चित रूपे उसका निश्चय है अभिप्राय जिसका ऐसा है वह व्यक्ति मत मन ज्ञातम भवती ऐसा अभिप्राय है निश्चय जिसका वह व्यक्ति निश्चित रूपेण दूस ब्रह्म को सम्यक ज्ञातम भवती सुष्टु ज्ञातम नवती सम्य ज्ञातम दोनों अंतर है सुष्टु और सम सु और सम उपसर की महिमा का अंतर आप क्या देख रहे हैं उपसर्ग होता है विशिष्टता बोध करने के लिए सुंदर है सु से सुंदरता विशेषना से विशिष्ट हो गया सम्मे सम्य विशेषण से रहित हो गया इसे सुवेद का निषेध कर रहे हैं संवेदको के कर रहे हैं सम्यक ब्रह्म मतम ज्ञातम उस ब्रह्म को सम्यक रूपण व्यक्ति जानता है जो व्यक्ति निश्चय करके अनुभव कर रहा है अपने आपको जो प्रत्येगा स्वरूप है वह किसी भी इंद्रिय मान बुद्धि अहंकार आदि का विषय नहीं हो सकता तादृश मई हूँ ऐसा जो निश्चय वाला है वह निश्चय वाला है उस भ्रम को सम्यक जानता है और ठीक उल्टा यस्य मन ज्ञातम वीतम मया ब्रह्म निश्चय जिसका यह निश्चय है क्या मेरे द्वारा वह ब्रह्म को सुष्टु जान लिया गया है सब विशेषणों के साथ मैंने ब्रह्म को जान लिया ऐसा जो समझता है सरोपादि से उपहित चैतन्य को मैंने ग्रहण कर लिया इन वास्तव में देखो तो महावाक्य के विचार बारम्बार आप लोग सुने हैं हम लोग करते क्या है वहाँ पर लक्षण कौन सी लक्षण करते हैं भाग त्याग लक्षण करते हैं है ना मैने उपाधियों को त्याग करके केवल चैतन्य ग्रहण करने को कहा जाता है मैंने उपाधि विशिष्ट चैतन्य को ब्रह्म ग्रहण करेगा तो गलत होगा गया उपाय चेतन्य ग्रहण करना ही है फिर तो तो में तुम्हें लक्षण करने की जरूरत क्या मायावचिन चेतन है चेतन उपाय चेतन को ब्रह्म समझिए कहानी खत्म हो गई नहीं, नहीं कहते वो उपाधियों को छोड़ो उपाधि भाग को त्याग करके उपहित भाग मात्र में प्रतिष्ठित होना यही वहां पर लक्षण है तारस लक्षण से लक्षित क्षेत्र में मात्र में वह स्थिति का नाम तत्वसी तो का अवबोध होगा पूरा प्रकरण कई आप आए हुए हैं पंचदशी में भी बिना परिभाषा में सब जगह इस पर चर्चा होगी यहां पर वही कार्य है जो व्यक्ति उपाधियों के सहित पकड़ रहा है वो नहीं जानता है। जो उपाधि रहित पकड़ रहा है वो है। कहते हैं मैं विदितम ब्रह्म इतनी हो न वेद एवं सर वो बिल्कुल ही जानता है उस ब्रह्म को न ब्रह्म भी जान आती कहने का वह व्यक्ति उस ब्रह्म को विशिष्ट रूप में कर रहा है वास्तव में वो जानता ही इस प्रकार से विद्य अवधिशोर यथोक्त थो पक्ष अवधार विद्वान का पक्ष पहला दूसरा अविद्वान का पक्ष जो कहा गया था उसी को दो पक्षों को ही और दृढ़ निश्चय करने के लिए दूसरे शब्दों से पुनरावृत्ति कर रही है शुरू एक ही बात को चार प्रकार से कह दिया रहे देखो अन्य देवदेवता थी कहा गया था उसी को कहा नवेदा वेदेति नवेदेति उसी को गेदी को चौथी बार में कह रहे हैं गिज्ञात अविदान श्रुति में आलस्य नहीं है आ गया ना पहले जामिता ना आवृत्तिर असकृत उपदेशा ब्रह्म सूत्र भी कहता है तब तुम तो उसी को नौ बार उपदेश देने के आदर कहते हैं किसी भी निर्गुण निराकार शुद्ध का बोध कराने वाले वाक्यों को सौ बार भी कहा दे रहे है श्रुति तो पुनरुक्ति दोष नहीं मानना है शिष्य के दिमाग में बात बैठता नहीं है सर्वोपाध रहित है वो सर्वधर्म रहित है वो सर्वविशेषण रहित है वो सर्वोपलक्षण रहित है वो ऐसे अपना स्वरूप दृढ़ निश्चय नहीं होता है तब तक श्रुति इस बात को अनेक प्रकार से दोहराती रहती भाष्कर कहते हैं कोई नई बात अब कहने नहीं जा रही सुपसंहार में उसी बात को अवधारी उसी को और दृढ़ निश्चय किया जा रहा है अविद्यातम अमतमे ना अमतम अविदितम में वो ब्रह्म विजादाम संध्य विदित बतामें वास्तव में वह जो ब्रह्म है अविदित ही है अमत ही है जो ब्रह्म को सम्यक जानने वालों को ज्ञानी को भी वह ब्रह्म क्या है अविदित है अर्थात विशेष रूपेण न विदित नहीं हो सके। कहे, आप कहते हो ब्रह्म आप जानते हो तो फिर बताओ मेरे को दिखाओ कहाँ है ब्रह्म तो ब्रह्म ज्ञानी दिखा सकता है क्या नहीं दिखा सकता कोई तो पूछा आपको सामाजिक अनुभव हुआ, हुआ, हुआ है तो हुआ दिखा? है दिखाओ अरे दिखाओ कैसे तो दिखाओ सामाजिक अनुभव को दिखाया जा सकता है क्या है? दिखाने लायक चीज हो तो दिखाया जाए इसीलिए कहते हैं वह ब्रह्म भी जो सम्यक विदितम विम अपनी ब्रह्म अविज्ञातम अमतम अविजित वह उसको भी वास्तव में विशिष्ट रूपेण अज्ञात ही है और विज्ञातम विदितम ब्रह्मा अविजानताम असम्यक ठीक विपरीत बोलेंगे कि विज्ञात है माने विदित है ब्रह्म किनके लिए अविजानताम असम्यक दर्शनाम को दर्शन को ना इंद्रिय मन बुद्धिशु एवं आत्मदर्शना क्योंकि वो लोग इंद्रिय मन बुद्धि आदि उपाधियों में ही आत्मा को देख रहे हैं इसलिए कह तो उनको ब्रह्म विशिष्ट रूप लिया और जो ब्रह्म ज्ञानी है विशिष्ट रूप जान नहीं सकता है उसके लिए अविज्ञानता विपरीत में लगाया गया विज्ञानता अविद्या में रहने वाला ऐसा भी ले सकते हैं दोनों तरफ घटा देखिए अब न तो अत्यंत में व्यत्पन्न अत्यंत ही अवित्पन्न बुद्धि वालों के लिए बात नहीं कही जा रही है नहीं देशा विज्ञात मसमा भी ब्रह्मी मुत्र बहुत ही क्योंकि उन्हें तो कभी कही नहीं सकते वो जो आम आदमी है अत्यंत जो है अविपन बुद्धि वाला मैं ब्रह्म को जानता हूँ सिखा सकता है क्या है और ना ब्रह्म ना आत्मा कुछ नहीं, ये तो नहीं जानता ये इतना ही जानता मरने के बाद स्वर्ग जाते सब एक ही ठेका है कोई भी मरता है स्वर्ग जाता है आम आदमी को तो इतना ही ज्ञान है उसको आता ब्रह्म वगैरह क्या है क्या नहीं मोक्ष मतलब ही नहीं स्वरूपा नहीं मोक्ष मान लेते हैं इसे कहते हैं अत्यंत अविपन बुद्धि वालों की यहां पर चर्चा ही नहीं हो रही है ये चर्चा उनकी हो रही है जो कहते हैं ब्रह्म को जानता हूं और नहीं जानता हूं जो सम्यक जानता हूं और असम्यक जानता हूं ये भेद करना पड़ेगा जानता हूं कह रहा है वास्तव में वो नहीं जानता है क्योंकि वो विशिष्ट रूप में जान रहा है क्यों नहीं जानता और सम्यक जान रहा है मन विषय ग्रहण नहीं करता है तो वह जानता है इसके अलग जो तीसरे को हमारा विचार के विषय ही नहीं है इंद्रिय मन बुद्धि उपाधिशो आत्म दर्शना ब्रह्मोपाधि विवेक अनुपल्भा बुद्धिदि उपाध्यक्ष विज्ञातत्वादीत उत्पादित है भ्रांति जिसे उन लोगों के अंदर भी यदि कोई में आत्मा को जानता परमात्मा को जानता हूँ जो लोग होते हैं उन लोगों के बारे में तो तू इसलिए कदी कर व्यावर्तन करने के लिए ब्रह्म उपाधि विवेक अनुपल्बा ब्रह्म का उस उपाधि से पृथक विवेक जो है किया करना संभव उनको नहीं है ब्रह्म उपाधि विवेक अनुपलबा ब्रह्म को उस उपाधि से करके विवेक मैंने पृथक करके अनुभव करना संभव नहीं है इसलिए बुद्धि उपाधिश्च विदि उपाधि ही विज्ञात होता है और बुद्धिदि उपाधि से विशिष्ट चैतन्य उनको विज्ञात हो जाने से उनके द्वारा जब कहा जा रहा है वीतम ब्रह्मी उपय भ्रांति ही देखाते ब्रह्म करके निश्चित रूप में उनको भ्रांति ही होता है ऐसा ही कहना उचित होता है इत्यतः सम्यक दर्शन पूर्व पक्ष उपन्या विज्ञात इति इस तरह से सम्यक दर्शन का पूर्व को पूर्व पक्ष रूप उपन्यास करके विज्ञात विजानता इत्यादि का पंक्ति घटाया जा सकता है अथवा ठीक उल्टा दूसरा पक्ष ले सकते हो कैसे हेतु तो हेतु तो धाव घटा लेना अविज्ञात उत्तराध अत्यादार्ध पूर्व ये सिद्धांत हो गया उसमें हेतु युक्ति दिया जा रहा है ऐसा घटा तब देखिए अथवा हेतु की व्याख्या आंधगिरी से खुलता है लोक शुक्त विजानता यथो अध्यस्तम रूप्याद अविज्ञातमती नहीं मिला वही नीचे है लोक में यह देखने को साफ मिलता है व्यवहार करने में कि शुक्ति का जिसको ज्ञान हो गया शुक्ति आदि तत्तम विजानता अध्यस्तम रूप आदि अविज्ञातम हो गई अब अध्यस्त रूप रजत आदि का ज्ञान होगा क्या जब अधिष्ठान का ज्ञान हो गया उसके बाद में रजत ज्ञान टिकता नहीं जतम के द्वारा इधम रजतम बायत हो गया इम शुक्ति ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है उसके बाद रजत ज्ञान का भ्रम नहीं होता है ये तो अध्यस्तम रुपयादि बने रुपये रजत को रजतादि अविज्ञातम बहुवती रजतादि अविज्ञात हो जाता है अज्ञानता में तू अध्यज्ञातम और जो व्यक्ति शुक्ति को नहीं जानता है उसको क्या दिख रहा है वहां रजत दिखते रहेगा हमेशा जब तक शुक्ति नहीं दिखाई देगी आपको शुक्ति का निश्चय जब तक नहीं होगा तब तक तो क्या दिखेगा उसमें रजत ही लगातार नहीं आता तब तो तो है अजानता एवं किम अजानता शुक्ति तत्व अजानता शुक्ति तत्व को जानने वाले को रजतादि का अध्यक्ष रजतादि का ज्ञान नहीं होता किंतु जो शुक्ति आदि के तत्व तो को नहीं जानते हैं उनको प्रसिद्ध तो है, रजतादि उसी का विज्ञान होता है ये प्रसिद्ध संसार में में तथा इसी प्रकार ब्रह्म में, जेतो, ये सब क्या है वास्तविक अध्यस्त है, है इसलिए कहते अध्यस्तत्वादेव तत्विद न ज्ञातम ब्रह्म पश्यता वह अद्यस्त अध्यस्त ब्रह्म को नहीं देखते जो तत्वता ब्रह्म को अनुभव कर लिया है जैसा जो शुक्ति तत्व को जान लिया उसको अद्यस्त तत्व का अनुभूति होगी अभी नहीं होगी उसी प्रकार जो व्यक्ति ने वास ब्रह्म कर लिया तो उस अनुभूत ब्रह्मवे को उस ब्रम में अध्यस्थ जो जो था आज तक अध्यस्थ में सब कोई भी अध्यक्ष होगा नहीं होगा कुछ भी नहीं जिस प्रकार से आप जग जाते हो जगने के बाद में क्या होता है स्वप्न तो सारा पदार्थ स्मृति में तो रहेगा आपको लेकिन कुछ भी नहीं दिखता न दिखाई देता वस्तु न वस्तु आपका व्यवहार का काम में आता है यहां गया सब केवल एक वासना में नाचना मन में भले आप उसको स्मरण करते रहो मैंने ऐसे स्वप्न देखा था, था नहीं उसी प्रगत सारा जगत क्या हो जाएगा स्वप्न संस्कार जगत की वासना विजर्मित होती रहेगी केवल आपके साथ में नए वस्तु रहेगा नए वस्तु का व्यवहार होगा जप्र पदार्थ वैसे इन पदार के साथ भी कोई व्यवहार नहीं इसलिए कहते हैं कि अध्यक्ष पुस्तु उसको दिखता ही नहीं है खत्म कहानी उसकी ये तो श्लोक में कहता है ना न तम ना हम न वही जगत तीनों मिट जाएंगे रहेगा ही नहीं अध्यक्ष पुस्तु एक केवल व्यवहार की व्यवस्था के लिए दिया जाता आचार्य देव विदिता साधिष्ठा पवती तं तो ब्रह्म पुरुषा इत्यादि के वजह से हम लोग मान लेते ब्रह्मज्ञानी का प्रहल क्रम है उसका ये शरीर है ये ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है ये हमको पढ़ा रहे हैं और हम सुन रहे हैं ये सारा व्यवहार अज्ञानी अपने स्तर से करते रहेगा ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी का दृष्टिकोण में अध्यस्त कुछ भी जगत राम का चेज नहीं रहगा ये किंचित वो सारा खत्म न ब्रह्म ब्रम इस प्रकार से तो विशिष्ट ब्रह्म को वह कभी नहीं देख पाते हैं किंतु अनुभव कर लेते हैं महाराज ये तो कहना बड़ा आसान है इन अनुभव कैसे होगा इसका पकड़ेंगे कैसे उस ब्रह्म को सामान्य जो है विशिष्टता से रहित तो, उपाधि से रहित उपलक्षण से रहित ऐसा जो निर्धर्म निर्पाधिक निर्विशेष विशुद्ध जो ब्रह्म है वो कैसे ग्रहण होएगा? का जो ग्रहण तो होगा वो भी आसान है ग्रहण करना किंतु तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं जाता है कि हर वृत्ति एक वृत्ति का उग्र दूसरी वृत्ति का होने का बीच में जो रहता है वो वही आप है उसको ग्रहण करते नहीं हम हम वृत्ति का पीछे पड़ते हैं विशिष्ट को पकड़ते रहते हैं विषय विशिष्ट वृत्ति को ही ग्रहण कर दे विषय रह डरते तो हम लोग बल्कि विषय रहित तो वृत्ति अवस्था आने लग जाए घबरा जाते, क्या हो गया मैं गया? हो गया और डर जाता बहुत लोग वास्तविक ध्यान होने लगता है ना जग जाते क्या हो गया मैं कहा, गया? गया गया कहा चला गया था ऐसा लगता है मरिया इतना डर लगता है वास्तव में अभिया दृश्य में रहने का आदत दृश्य नहीं था उसको भयंकर लगता है अरे अभय को भय मान रहे भय को अभय मान रहे उल्टा खोपड़ी चल रहा है बड़ा आश्चर्य होता है तो कदे प्रतिबोधव मंत्र इसीलिए आरंभ होगा ये साथ मंत्र